श्री रामकृष्ण भक्त मालिका सुरेंद्र नाथ मित्र केवल स्वयं ही श्री रामकृष्ण के चिंतन में विभुल रहकर तथा विविध प्रकार से उनके प्रेम का रसास्वादन करके वे उनके प्रति भक्ति दिखाकर ही सुरेंद्र बाबू संतुष्ट नहीं हो सके उन्हें जिस अमृत का संधान मिला था उसका और भी अच्छी तरह उपभोग करने तथा दूसरों को भी उसका रसास्वादन कराने के लिए उन्होंने कमर कस स्वामी विवेकानंद के अध्याय में हमने देखा है कि सुरेंद्र के मकान में ही श्री रामकृष्ण का अपने इस प्रधान शिष्य से प्रथम मिलन हुआ था श्री रामकृष्ण तथा तो उनके भक्तों के समागम से सुरेंद्र का मकान प्राय ही गमक उठता था वचनामृत में ऐसे ही एक अवसर का चित्रण है उसमें ध्यान देने योग्य एक विशेष बात है कि सुरेंद्र के मकान में कीर्तनादि में मग्न रहने पर भी भक्त के सच्चे हितकांक्षी तथा उनके चित्त की समस्त कामना वासनाओं से सुपरचित ठाकुर आवश्यकतानुसार उन पर कठोर शासन करने में भी दुधा नहीं करते थे घटना इस प्रकार है 1881 सौ इक्यासी मास का एक दिन था संध्या होने को थी श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के मकान की दूसरी मंजिल के बैठक खाने में भक्तों के बीच बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे ऐसे समय सुरेंद्र माला लिए हुए ठाकुर को पहनाने आए पर ठाकुर ने माला हाथ में लेकर दूर फेंक दी इस पर सुरेंद्र की आंखें डबडबा आई और वे पश्चिम के बरामदे में जाकर आंसू बहाने लगे तथा कुछ मानपूर्वक निकटस्थ भक्तों से कहने लगे राज देश का ब्राह्मण इन चीजों की कद्र क्या जाने बहुत रुपए खर्च करके ये मालाएं लाया था मैं गुस्से में आकर कह बैठा और सब मालाएं दूसरों के गले में डाल दो पर अब मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ भगवान पैसों से नहीं खरीदे जा सकते अहंकार से नहीं पाए जा सकते मैं अहंकारी हूँ मेरी पूजा वे क्यों लेंगे मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है यह कहते कहते वे रोने लगे आंसू की धाराएं बहती हुई उनके गालों और छाती को भिंगोने लगी कृष्ण का उद्देश्य एक हाथ में ले लिया और दूसरा हाथ विविध भाव भंगियों में हिला हिलाकर मधुर नृत्य करते हुए सबका मन मोहने लगे अंत में उन्होंने उसे गले में पहन लिया नृत्य समाप्त हो जाने पर उन्होंने सुरेंद्र से कहा मुझे कुछ खिलाओगे नहीं फिर सुरेंद्र के बुलाने पर घर के भीतर चले गए सुरेंद्र का संपूर्ण हृदय एक अवर्णनीय तृप्ति से परिपूर्ण हो उठा सुरेंद्र के चरित्र तथा उनके आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति ठाकुर सजग थे इसीलिए एक ओर वे जिस प्रकार उन्हें नियंत्रण में रखते थे उसी प्रकार दूसरी ओर उन्हें साहस दिलाते हुए क्रमशः उच्च आदर्श की ओर भी प्रेरित करते थे अचानक ही उनके सम्मुख कोई असंभव सा कर्तव्य कर वे उन्हें हताश नहीं कर देते थे 22 फरवरी अठारह सौ का दिन था दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे श्री रामकृष्ण सुरेंद्र की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए कहने लगे बीच बीच में आते जाना नागा कहता था लोटे को रोज मानना चाहिए नहीं तो उस पर मैल चढ़ जाएगा सन्यासी के लिए कामनी कांचन का त्याग पर तुम लोग बीज बीच में निर्जन में जाना और उन्हें व्याकुल होकर पुकारना तुम लोग मन में ही त्याग करना वीर भक्त हुए बिना कोई भगवान और संसार दोनों और संभाल नहीं सकता तुम ऑफिस में झूठ बोलते हो फिर भी मैं तुम्हारी चीजें क्यों खाता हूँ तुम दान वान जो करते हो तुम्हारी जो आमदनी है उससे अधिक तुम दान करते हो बारह हाथ की ककड़ी का तेरह हाथ बीज एक दूसरे दिन 24 दिसंबर 1883 सुरेंद्र बाबू ने प्रश्न किया अच्छा महाराज ध्यान क्यों नहीं होता? ठाकुर यद्यपि यह जानते थे कि अपनी क्षमता के अनुसार सरल भाव से साधना करते जाना ही उन्नति का रहस्य है इस बात को न समझने के कारण ही सुरेंद्रनाथ दूसरों का अनुकरण करते हुए अपनी क्षमता का अतिक्रमण करके अचानक ही उच्च भूमि पर आरूढ़ होने की वृथा चेष्टा में अपनी शक्ति का क्षय कर रहे हैं तथा यह सोच करके उस कठोर वास्तविकता की ओर भक्त का ध्यान आकर्षित करके उसे व्यर्थ ही पीड़ा देना उचित नहीं है बल्कि उसकी पूर्वलब्ध सफलता की ओर उसका ध्यान आकर्षित करके उसे साहस दिलाना ही कर्तव्य है उन्होंने कहा स्मरण मनन तो हो रहा है न सिरेंद्र बाबू ने उत्तर दिया जी हाँ माँ मां कहता हुआ सो जाता हूँ इस पर उन्हें प्रोत्साहन देते हुए ठाकुर कह उठे बहुत अच्छा इस मरन मरन रहने से ही हुआ नाथ के दाम तथा ईश्वर पर मुक्त होकर श्री रामकृष्ण कई बार तो राम पूर्वक ही उनके घर आ पहुंचते थे इसी प्रकार एक दिन अर्थात सत्ताइस अक्टूबर अठारह सौ बयासी केशव चंद्र सेन के साथ जहाज में दिहाड़ करने के पश्चात संध्या को गाड़ी में दक्षिणेश्वर लौटते समय उन्होंने भक्तों के साथ सुमलिया स्ट्रीट में स्थित सुरेंद्र के मकान पर पदार्पण किया था सुरेंद्र उस समय घर में नहीं थे गाड़ी का किराया चुकाना था भक्तों ने बताया कि पास में पैसे नहीं हैं, तब मानव सुरेंद्र के प्रति अनुपम विश्वास तथा आत्मीयता प्रदर्शित करने के लिए ही श्री रामकृष्ण ने निसंकोच निर्देश दिया कि किराया घर की महिलाओं से मांग लिया जाए साथ ही यह भी कहा कि उनका यह देना उचित भी है क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि सुरेंद्र दक्षिणेश्वर जाया करते हैं कहना न होगा कि उस दिन गाड़ी भाड़े की व्यवस्था उसी प्रकार से हुई इसके अतिरिक्त घर वालों ने श्री राम कृष्ण को दूसरी मंजिल पर ले जाकर सुरेंद्र के बैठक खाने में बैठाया ठाकुर काफी देर देर तक प्रतीक्षा करते रहे संवाद पाकर नरेंद्र भी आ पुकजे किन्तु अधिक रात को जाने पर भी जब सुरेंद्र नहीं लौटे तो ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए सुरेंद्र बाबू पर कृपा करने के लिए श्री राम असंभव है तथा हम जानते हैं कि काकुड़ गाछी में रामचंद्र द्वारा नव प्रतिष्ठित साधन भूमि का दर्शन करके लौटते समय अर्थात 26 दिसंबर अठारह सौ उन्होंने सुरेंद्र के उद्यान भवन में जो निकट ही था प्रवेश किया था तथा वहा एक साधु के साथ वार्तालाप करने के पश्चात जलपान किया था एक और समय अर्थात 15 जून अठारह सौ वे सुरेंद्र के आमंत्रण पर भक्तों के साथ उस उद्यान भवन में गए थे तथा कीर्तन आदि के द्वारा वहां आनंद की मानो हाट लगा दी थी उस दिन उन्होंने कहा था सुरेंद्र कहा है आहा सुरेंद्र का स्वभाव कितना अच्छा हो गया है बड़ा स्पष्टवादी है और बड़ा मुक्त हस्त भी अठारह सौ बयासी ईस्वी में जगत धात्र के उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण के कलकत्ते के नृत्य गीत आदि किया था तथा कृपा कृपावृष्टि होगी थी सुरेंद्र सुरापान करते थे प्रारंभ में मात्रा कुछ अधिक ही हो जाया करती थी इधर उन्ही के मोहल्ले में रहने वाले उनके मित्र रामचंद्र दत्त वैष्णव थे तथा ऐसे आचरण के घोर विरोधी थे उन्होंने को देने की की सलाह दी और समझा दिया कि ऐसा न करने पर उनके रामकृष्ण देव बदनामी होगी सुरेंद्र ने वचन दिया यदि गुरुदेव की यही इच्छा हो तो अत्यंत कठिन होने पर भी मैं इसके लिए प्रयास करने को तैयार हूँ परंतु यह भी कहा भाई यदि इसे त्याग देना ही उचित होता तो क्या परमहंस देव ऐसा कहने ही देते अंत में उसका मत लेने के लिए दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय हुआ लोग जब वहां पहुंचे तो ठाकुर भाव अवस्था में बकुल, अर्थात मौल के नीचे बैठे थे। सुरेंद्र की अवस्था वे जानते थे तथा इसके लिए वे चिंतित भी रहते थे आज बिना पूछे ही उन्होंने स्वयं मद्यपान के बारे में बोलना आरम्भ किया परंतु अचानक ही पीना छोड़ देने का आदेश न देकर उन्होंने कहा देखो जो पीना हो उसे जगदम्बा को निवेदित करके पीना और इतना पीना कि जिससे सिर न चकराए, पांव न लड़खड़ाए उनका चिंतन करते करते फिर तुम्हें पीना अच्छा न लगेगा वे कारणानंददाय है उन्हें पा पर सहज सहजानंद होता है उस दिन मानो इस आनंद का प्रत्यक्ष परिचय देने के लिए ही भाव में पूर्ण विफोर होकर ठाकुर गाने लगे भावार्थ शिव के साथ सदा भावार में डूबे ही मां आनंद मग्न है सुधापान के फल शरू उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं पर वह गिरती नहीं इत्यादि ठाकुर ने और भी कहा पहले आनंद होगा फिर भजन आनंद तब से सुरेंद्र वैसा ही करने लगे संध्या के समय वे सभी कर्म से नृत्य होकर थोड़ी सी मदिरा माँ काली को निवेदित करते और उसी प्रसाद को पा लेते थे परंतु इसे माँ माँ मा की ध्वनि निकलती साथ ही बीच बीच में उनकी निष्पन्द ध्यान अवस्था हो जाती जिसे देख कर नास्तिक तक के हृदय में भगवत भाव का संचार होता और उस समय वे ईश्वरीय प्रसंग को छोड़कर और कोई भी बात कहना या सुनना पसंद नहीं करते मित्र रविवार को जाया करते थे पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सके थे इसी प्रमाण करके वे एक रविवार को दक्षिणेश्वर नहीं गए उनके मित्रों ने श्री रामकृष्ण को बताया कि वे फिर पहले की ही तरह बुरे लोगों का संग करने लगे है जब आज सुनकर श्री राम देव बोले ठीक है अब भी वासना बाकी ही है, और थोड़े दिन भोग कर ले इसके बाद वह सब बिल्कुल ही नहीं रहेगा वह निर्मल हो जाएगा। अगले रविवार को सुरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर गए और कुछ लज्जित से होकर श्री राम कृष्ण से थोड़ा दूर हटकर बैठे रामकृष्ण देव यह देख हंसते हुए बोले चौंजी चो चोर की तरह इतनी दूर जाकर क्यों बैठे हो पास चले आओ सुरेंद्र के निकट आने पर श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया और उस अवस्था में वे बोल उठे अच्छा लोग जब कहीं भी जाते हैं तो माँ को साथ क्यों नहीं ले जाते मां के साथ रहने से बहुत से बुरे कार्यों से बचा जा सकता है सुरेंद्र के हृदय में ज्ञानोदय हुआ इतने दिन तक बहुत प्रयास करके भी वे अपने रोग पर कोई उपाय नहीं पा सके थे पर आज श्री रामकृष्ण देव की वाणी में उन्हें ठीक ठीक औषधि मिल गई रोगमुक्त होने का उत्तम उपाय मिल गया